शान शानजयां विषे अभ्यास प्रचल कथातान अनुर्तामहे सुजात भगिनी पड़िम्छते आरंभत हम आ आस बसो नाम तँ मैदासाईदास मित्रेन सह मेलन चिंतया चिंतम तस्य गृह प्रस्थित नाम नाम पर, ना पक्षी पक्षिण कलवर श्रृणव क्रात क्रात हम कचिद प्रश्न अस्त चेत पृच मग क्रात क्रात राजर भगिनी वो तो अर्थ क्रा नागे नागे। आम महोदय पक्षिणा शुणु मगे गता, गता है श्रुतवती एता पर्यन अक्याक्यु प्रश्न अस्त चेत पृ पता यदि अर्थ नगम्य है यहाँ कस्चि प्रश्न अस्त निश्चय पृछे गसमती भगिनी ने कुमारी भगिनी हम सर्वे मशा अस्ट अर्थवगमन भव संपूर्णतया यदि कचि प्रश्न कृपया कथा पठनम न अर्थवन प्रत्येक शब्द शब्दस्य अर्थवगमन तथा व्याणसंबद्ध अर्थ अभी अवगत यहां वह पढ़ा आसीदेक बाल इधाक ततिपेक पदस्य रूपम किम किये मन सेठनम पटती इधाभगिनी पटे सुजाता अन्येपि चिंतनीय अनेंतनीय प्रत्येक पदस व्याकरण किबंत सिंग अनम लिंगम वचनम कि अस्थ कर्तृप अस्था क्रियापदं प्रत्येकं क्रियापदस्य नामपदस्य नामपदं क्रियापद किं कर्तृपदं कर्मपदं कारकं इति सर्वं कितृप तो। तदा कारकम चिंता किंचिति प्रगति Hmm. था सुझाता hmm. आ, क्रा, hmm. इन, तो यहाँ सुजाता भगिनी पृछती मगम क्रातवा अवगत चेत प्रश्न करीय तूष्यम आठ तो प्रयोजन होती प्रश्न किं प्रयोजन यदा हमें अहम मा प्रजन उत्तर यद दीयते तमें प्रयोजन अहम वर्ग से किधता कूरवता आवश्यक मावत्म मा कि उपयोग होती पर तदनमें तदन विशेषता प्रयोजन न बवती प्रश्नोत्तर संतिचेत, प्रश्नोत्तर रूपेण तस्य चर्चा तस्य सर्वे तैयारी उत्तर प्रदा उत्तर दा प्रयत् करीय क्रि चेत चिंता ने प्रश्न तो क्या न अवगमन होता सन्देह बस मित्र मैदा अक्या वाक्यु नाम इति hmm, सर्वे तस्य क्रियापदा तस्य तस्य पदस्य मैदास अस्क्ये तरह पदसप कि लिंग कि कुमारी प्रातिपदिकं लिंग तस्य पदस्य पदम महोदय प्रातिपे पुषलिंग ष्टी विभक्ति प्राप्ति नो नो ना कित वन तब सहकेंडम महोदय तद् तद् तद् तद् पुनः पुस्तक आवश्यक प्रातिपद महमेव प्रश्ना पृछ अस्त कि मे ज्ञान वर्धतेस आरंभस्तर से पद अभ्यास आरंभिस्तरे प्रातिपदीक लिंग वचन पुनः पुनः अस्म न तिंतनी चिंतनी करनी चिंतना मित्रम मित्रम और मित्री चिंता भगिनी सर कुशलम कुशल कुशल महोदय नमस्ते नमस्ते मित्र मित्रम मित्रम पदस्य प्रथमा विभक्ति विभक्ति पदम नपुंसकिंग प्रथमा विभक्ति मैदा मैदास प्रथमा विभक्ति मैदास प्रथमा विभक्ति मित्र नपुंसकिंग तो वेदा नाम पदस्य रूपम पदस पृचते तदनीय भवते पुमलिंगा न प्रतिपद प्राप्त दकारातंगम आगे उदाहरण तत्व तत् कथम पदस्य पदस यदि प्रश्न तद् पदस्य होती धातुः कथम वनीयुंगांगिंगश्ठीभक्ति क्रियापदी पुरुषः धा कचनम सर्व अस्त तो तो तो तो एक मईदा तो तो तो। सह तो मित्रे सह मेलन चिंतम ते गृह प्रस्थित अित कौन तो अः एक अव्ययपम ईदासमशब्दातुंग मित्रे मित्री पदम जानी अकारात नपुंसक्र मित्र, तित्रे सह मेलनम् सहन अव्यपदम मेलनम अकारात नपुंसकिंग मेलनम चिंतम कीदृशपचिंगकवचन प्रातिप धातु न प्राप्त अकारातंग चिंतम शब्द तरह प्रथमवचन ऋप चिंतम तर गृह प्रस्थित गृहशब्द शब्दूप दृह गृह गृहम प्रातिपदिंगिंग विभक्ति चन अंत कि वना शब्द न फल प्राप्त प्राप्ति यद्य प्राप्तिपागृह शब्दस्य अकारातनपुंसकिंगगृहशब्द्वी भक्ति एक प्रस्थित कीदृश इत कूत न वचन लिंग विभा वक्त प्राप्त पदस्य गम गम गम गच्छन तवतु प्रत्यय तवतु प्रत्यय जयंती भगिनी जयंती भगनी कृपया माँ ना चिंता परंतु गतवान गतविंग आवश्यक ग अहम संी वन ग महोदय प्रस्तवा क्रियापद गौंत समीचीन रूपा पुंगे प्रातिपद गुलभ गच्छत गच्छत okay. तकारांता, गच्छन गच्छन ओके इति ंगं गो ग्रवत कृत् प्रत्यय क्रवत प्रत्यय अत्र हाँ, प्रस्थिताप तथा गत न कि आस गए गतवान, गतवान, गतवान, गतवान ओ शत्रंत, नो नॉट ग्रत्रपदमें गातिपद किम ग इति इति भवते प्रत्ययः अश्य क्वतवत प्रत्यय अस्वतीप्ल प्रत्यय अस्म तवत्व ष ओ पठितव पठित प्रस्थित प्रातिपद अनम पुिंगण प्रस्थित प्रस्थित हमश प्रस्थित स्त्रीलिंगे वादा सर्वदा गृतवती दृष्टव तथा प्रस्थित पुनः धा यन प्रश्न हो प्रातिपदा पृछते चेत उत्तर प्रस्थितवत प्राप्ति तर न आवश्यक प्राप्क पुनः हो धा कह प्रश्न गम धातु धातु होती चेहत् कहित अस्त इन कियन पक्षिण कलरव शुण्वन सह मग मगतवन अस्त अस्क्य प्राय प्रत्यास इनमें डयम कि प्रातिपद आरंभ आरंभ आरंभे प्रातिपैकम वजुराम से किल विभक्ति प्रश्न विभक्ति काम कि फुल रामस्य पदस्य राम पदं। राम पदस किदी विभक्तिवन धी फुल। Don't like to go here and When someone प्रापद विभक्ति वचनम that order. अकारान्त पुल्लिंग राम शब्दः षष्ठी विभक्ति बहुवचन सो गो लाइक दैट दयमान नाम सो फर्स्ट यू हैव टू थिंक व्हाट इज द प्रातिपदिकम प्रातिपदिकम एंडिंग इन व्हाट दयमान अकारान्त पु अ पुल्लिंग अकारान्त षष्ठी विभक्ति बहुवचन अकारापुंग डयम शहुवचनूप इधन प्रश्न होती चेहत् डयम प्राप्क अस्त निर्माण कथम अभवत कथम जैत डयम इति प्रातिपद परन्तु प्रातिपदिकस्य निर्माण पुनः कथम जातम् धातु um, um, ah, प्लस सं प्रत्यय बेकमक प्रत्यय इधं धा कई डयते लट्लकार बी शानच् कृत् प्रत्यय बी प्लस ठीक शानच्न डयम पक्षिण कलरव शुण्व सह मार्ग क्रातवा पक्षिण ंगठी विभक्ति कथम प्राप्त पक्षी संपूर्ण षष्टी विभक्ति हम्म तो पदम अस्त पदम हम्म हरि नाट् हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हम्म तस्य ही ही है प्रातिपदी का हरि हे हरे हे हरी हर हरीम हरी हरी हरीना हरिभ्या अत्र अत्र अीदृश् कथम ठीना ओके तदा अकारांगशब नबद नकारापुंगश ना पक्षिशब यहाँ योगिश अस् पक्षिण योगिना ो योगिना पक्षिशि पक्षिणी रूप षीभक्तिपा नकाराजनाशब्दिण कलरव शुण्व कलरवे शब्द पक्षिणशब कलरव रव इुक् शब्द कलरव कलकलश्द कुर पक्षिण कलरव शुण्व शुण्वन पदसर शुण्व था। था। शतर, श, शत्रु शुन तो पुनः वादा रूप यदा प्रश्न ऊपर कि मैं न पृष्ठ शत्रु अंक कृत् प्रत्या प्रश्न ऋपन अकारातंगद भवि अकारा किंग पदकम विभक्ति वचन भगिनी वक्त शुण्व प्रतिपू इधानीमेव शुत मैं ग इधानी चर्चा जाता तस्य हां हां समानम् ज्छन गौ गा तर प्रातिपति कि आसी गृण संपूर्ण वो तुण्वन पदसन वादी प्रश्न यदा तथा तकारांता पुमलिंगा तका बोलने हैं वो तका तकारांता है वो तो बोलने हैं सुनिता बोलने हैं वो तकारांता तकारा पुमलिंगा सुनवाते पढ़ते पढ़ते पढ़ते हम तकारांता पुमलिंगा सुनवाते श्रृणव शुण्व विभक्ति वचनमतवच सह पदस शुण्व शु न समीचीन न इधर प्रश्न सह पदम सहदी भगनीपुंग मार्ग इति अकारापुंगश मग्ती एक वचन अन क्रात क्राव क्रातविंग क्रांतवत क्रातव शब्द प्रथम क्रात इंतवां कृतवत प्रत्यायांत भूतका यहाँ प्रथित तथा क्रात इधे क्रांतवत क्रांतवत प्रत्यायांत तत्र धातु तस्य प्रश्नः भवति क्री क्री क्री त्र धा प्रातिपदिकं मूलधा क्यों प्रश्न होती चेहर उत्तर प्रापक प्राप्त निर्माण कथमधा प्लस धातु क्रम क्रम धा अस्तु क्रमूलधा क्रमो क्रमु धा परिवर्तन होती किचित क्राईव भक्ष अंतरम क्रात उभयतः पन्था, उभयत आच्छादु महावृक्षु कूर्दमानरान सदृष्टवा पंथन ये द्वितीय भक्ति अकारा अ क्लिष्टपदे पथे पथिन्तीपक पथिटे मगे रूपानि इति पंथ प्रथमावक्ति पंथ पंथन पंथन पंथक्तिवचन नाट प्रथमाभक् विचिपदमी पंथ पंथना पंथन पन्थ पंथन पथ इध पंथनमचन द्वितीया एक मगम उभय पंथाभय लिंग कुलिंग पुंगलिंग नकारापुंग तो मार्गम उभयतः मगम उभय आच्छाद महाृक्षु आच्छा पूर्व दृष्टम आछाद आवरण कवती आच्छाद आवृणती आच्छाद आच्छाद महवृक्षु कूर्धम आनरान अंत कूर्धम कि धातु कुर्द अकाराई मैंने रूपम रूपम नाप्क्ट वक्त यदिंग प्रातिपति में संदेह है क्या जयंती भगिनी सन्देहस वर्धम है न भक्तिवचन ना, ना, ना, ना, ओ आ, ना, दितिया, ना, दितिया एक वादम अः सन्देह भ्रमा वर्त है शत्रपदा सत्र धनी, है। ना ना, ना, ओके। आ, शत्रंत पदम पदम नाम सुनीतावनी का त शत्रपदा प्रातिपद प्रातिपद त से कारे अंत शत्रनपद उदाहरण किम गश्य चलत प्रापेदक शत्रपदा शानच् पदा अंत आन मन आन यहा ंगे शत्रनपदा प्राप्द तकारा परंतु शान पदापदिंगे न ओ स्त्रीलिंगा ओके अकारांग हकार वा। एविंगे वादांग पुिंगा प्रातिपद कथम होती शुिंग पद प्राप्ति तकारात शानचपुंगतिपद अकारात कियम वर्तमान चिंतम इत्यादी अन्तरं अन सवत्त प्रत्यापद प्रातिपदिकमेव तकारा प्राप्त सकारातरा प्राप प्राप्ति यहां पठितवित दृष्टवत शत्र क्रवत प्रत्यय क्रवत प्रत्यंपा पुलिंगे तकार एव अ शूयते तकार कानाते परंतु रूपाणि यत्र तत्र रूपी विद्यपदा ग्राम क्रवत पद क्रवत गच्छत् ग्षत्रगछत त्र क्रवत छत्रंत क्षत्रपश्य तवतो तवतो mm -hmm. पठत ओके तो तो, okay. चेत अन mm -hmm. विस्मरा बल निर्माण कौमे अहम किंचिति उदाहरण दर्शिया श्रंथत्र प्रत्यय कदा उपयोग तपयोग प्रयोजन वर्तमन काले वर्तमनकाटकार से अर्थे वर्तमन काले पदस्य अनम क्रवत क्रियापद प्रत्याप्लार्थ पदस्य प्रत अर्थापि वर्तमान काले शानच स्वंथशापदा प्रत्यापद प्रयोजन वर्तमान काले प्रत्यापदा प्रोजन भूतका प्राप्त तकारा तकारा कव तोात प्रातिपदिंगे पत्रिंगे मैं अस्प फ्रीलिंगे किंचितिथ्त भिन्न शत्रंत कि वन फोर् टेन्ध्य गी पठती नकार आगछति गिठलिंगे शत्रन वन फोर्टे गणेशन फिट सिमागम सि यहािखती लिखती उभय साधु विकलूपन सी तकमस्ट लिखती लिखती इच्छति नगमनु अगु गणेश नगम न आगती मध्ये अस्तु अन Uh, परंतु उतवत तो प्रत्यापद स्त्रीलिंग कथ नगम आगछते कदि ना आगे गतवां गुत उ पटित पटित मिलि मिलित इधान शान प्रत्या प्रापक चिंतमिंगे स्त्रीलिंगे आकारात चिंतम कोष्टक अत्र निर्माण कौमी अद्मा किम अकारांग कूर्द शब्द से विभक्ति बहुवचनूर्धम त्र प्राप्ति वादा विसर्गस् श्रवण नो वान वान अस्तवा तवतु पुमलिंगा पश्यत दृष्टवत दृष्टवत दृष्टवत ंगलिंग पश्युश किंचितिदूर गलि श्रांत ईलासा पाथेयर भक्षाण सार्श्वस्थे आपणे शाका क्रीणा महिला अपक्ष पूर्वस्म सप्ताह पटित किंचिदूर चलित्वा श्रांत श्राता ईदासथेय आसान मार्गे खादनाथ भक्ष आसपे पाथेयर भक्षमाण सह पाश्वस्थे आपणे पाश्वस्थ आपने पार्श्वस्थ आस्थ आसत शाका महिला अश्यत भातयाम याचु not not left -over. Left -over is श्रेष्ठ अथवा उच्चिष्ट लेफ्टवर इज याम इज लाइक वन डे ओल्ड टू डे ओल्ड वॉट एवर इजेड नूतम नस्ती यापया भक्ष सह पाश्वस्थ आपणे शाकाने क्रीणा महिला पशा क्रीणा रूप कि स्थूलाक्षरा सी शानजद तो रूपं भवति अकार अस् शनज क्रीना मुख्य क्रीना नो तस्य भवते कथम पदस्थ सूर्यलिंगरूपम् सूदमाना सूदमाना हाँ तो थाई वा अत्रा क्रीनाना हा पदस्थ रूपम् किं भवेत क्रीनाना हम क्रीनाना क्रीनाना हाँ क्रीनाना हाँ ओह oh, सर क्रीनाना ओके okay. क्रीनाना पुलिंगे क्रीनाना पुलिंगे क्रीनाना ओके हाँ आ धातु हो मोलधातु क्री धातु हो गणे या नवमगणे अस्ती कारण तुगा मुगागम नुक् मुझे यहाँ मकार मध्ये नकार मध्ये परूर्द धा प्रथमगणे अस्त मकार मध्ये आगे शानच् प्रत्यय मकारः पूर्व मकारी धा नवम गणे क्रियादे अस्ट मकार न आगे शानच् प्रत्यय क्रीणा मकार से भवति नव अथवा क्रीण क्रीणिंग अत्र नकार इति आगता क्री अनम शानच् शानच् प्रत्येक कवलम आन भव आन असम की क्रिया भविया क्रियाण भेद क्रीना अब विकरण विकरण विकरण ना ना चय नाचय नो रेफा अस्पताल ना विस्मर न भकण प्रत्यय आगे मध्येन श्रांत प्रत्ययुक्रंथ शुश् यहाँ प्रत्यय भवति तदा विक्रतयजन है गणस्य गण सेक इति दृष्टा विकण प्रत्ययज करनीय तक्रतय श्र नकार न भवति भवति न न न न शेष इनम इधानेफ नूलत निकन प्रत्यय सर्व शत्रपदेशु शपदेश मध्ये गण कृष्ण् विक्रतय होके प्रश्न प्रश्न अस्त पृचत प्रश्न पृछा ऊर्धम पद विकय क बहुत राइट अनंतरम रूपम अच्छा अनमान्वक् द्वितीया आकारातिंगश् द्वितीया बहुचनूप क्रीनाना तथा महिला इति आकारास्त्रीलिंग महिलाशब्द सेभक्ति बहुचन महिला तर विशेषण क्रीनाना क्रीणाना महिला अपश्य स किं क्रीनाना महिला अपश्य सह शाकानि पशु तो समय जाता पुनः परंतु एकम महिला ज्यांतु महिला अकारा रे रहा रे रहा है चन रूपए राज्य अश्यक्य अकम आतपेन पीड़िता सह तरुमूले सुखेन शयान आनंदितवान आतपेन पीड़िता सह सी आतपेन पीड़िता अर्थ सूर्य सूर्य आतपेन पीड़ित आतप है पुिंगशब आतपेन पीड़िता सह तरुमूले सुखेन तरमूले सुख शयान आनंदतूल वृक्षमूल सुखन श आनंद आनंदत सुखे वस्तु अतपे पीड़ित सह वृक्षमूल आनंदत मूल मूलवाक्य आनंदत अस्त क्रियापदम क्रिया क्रियावाचकप आनंदत आनंदितवान क आनंदत आनंद आनंद आनंदत पदसम वाला आनंदतविंग सकारापुंग आनंद प्रत्य शब्द आनंदत धांद उपसर्ग स आनंदत कनंदतूले आनंद आनंदतूले कीदृशन एक कीदेश सीडिता सहित पीड़िता पदसम अन पशा पीड़िता अभी कृद्न शब्द प्रत्यय भिन्न त्र पीड़ि अनंतरम अन तस् कर पीड़ि सहु तरमूल आनंदत कें पीड़िता आतपेन पीड़ित सह तरुमूले आनंदत सह तरमूल कीदश शयान आनंदत शयान शयान विशेष शयान रूपम कि आंग्ल भाषा वादा यहाँ भगिनी वुनीता भगिनी वो शुणो तो कृपया प्रश्न बेत वदनीय पुमलिंगा ंग शेत प्रथमा विभक्तिन शेत क्वेत प्राप्ति पुनः श्यानज शन शयान प्रतिपद सर्वदा शानजनपुंगा क्षण स्त्रीलिंगेदाधयान क्षण नपुंसकलिंगे पुनः अकाराधन शयान क्रीणान अकारातिंग शयान शयान शब्द चन पुिंग भगिनी भगनी पुिंग आनंद आनंदत कथम शयान सहन सुख सुखन आनंदत आगता एककम वक्यं आद्य पतिवं वह तैलस्तंभवत तैलस्तंभवत चुंगल उपरी गच्छति अष्टुल अद आगती अस्त अस्त पुनः किंचित स्म कव गृह अभी अहम प्रायक कोष्टक निर्माण आ, वैपत्रे वैपत्रे <laughs> आ, दर्शनम करो तो ई मेल मुखातर प्रेशयिष्या तब किंच नमस्कार धन्यवाद